श्री गणेशा नम संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व शोकाकुल धृतराष्ट्र को संजय और विदुर का समझाना नारायण नमस्कृत्य नरम चरोतम देवी सरस्वती व्या तथ जय मे अंतरियामी नारायण रूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नित्य सखा अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि को नमस्कार करके आशरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए राजा जनबेजा ने पूछा मुनिवर दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर इस समाचार को सुनकर राजा धित्राष्ट्र ने क्या किया इसी प्रकार कुरु और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी इसके बाद क्या किया वे संपान जी ने कहा राजन अपने सौ पुत्रों का संहार हो जाने से महाराज धित्राष्ट्र बड़े दुखी हुए पुत्र शोक से उनका हृदय जलने लगा और वे चिंता में डूब गए उस समय संजय ने उनके पास जाकर कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हैं शोक को कोई बटा तो सकता नहीं राजन इस युद्ध में अठारह सेना मारी गई इस पृथ्वी यह पृथ्वी निर्जन होकर सूने सी हो गई है अब आप क्रमशः अपने चाचा ताऊ बेटों पोतों संबंधियों श्रोहदों और गुरुजनों की प्रेत क्रिया कराइए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 और आंखें तो पहले ही से नहीं है आज हाँ, मैंने अपने हितैषी परशुराम जी नारद जी और भगवान कृष्ण द्वैपायन की भी बात नहीं सुनी श्री कृष्ण ने सारी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था राजन व्यर्थ वैर मत बांधो अपने बेटे को रोको किंतु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी इसी तरह मैंने विष्णु जी की धर्मानुकूल सलाह भी नहीं सुनी इसी से आज बुरी तरह पछताना पड़ रहा है संजय इस जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता, जिसके कारण मुझे यह फल भोगना चाहिए था अवश्य अपराध हुआ है, इसी से विधाता ने मुझे इन दुख में कर्मों में नियुक्त कर दिया अब मेरी आयु ढल चुकी है सब भाई बंधु समाप्त हो चुके हैं और दयावश मेरे हित और मित्रों का नाश हो चुका है अतः अब संसार में मुझसे बढ़कर दुखी और कौन होगा अतः पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए हुए मार्ग पर बढ़ते देखें इस प्रकार राजा ने अत्यंत शोक प्रगट करते अनेकों बातें कही तब संजय ने राजा के शोक को शांत करने के लिए यह शब्द कहे राजन आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी ही खोटी बुद्धि वाला था दुशासन कर्ण शकुनी चित्रसेन और शल्य जिन्होंने सारे संसार को कंठ का कर दिए थे, ये सब उसके सलाहकार थे अरे उसने पितामह माता चाचा विदुर, गुरु द्रोण, आचार्य कृत और महामती नारद जी की भी बात नहीं सुनी यहाँ तक कि उसने दूसरे दूसरे ऋषि और अतुलित तेजस्वी व्यास जी का भी बात नहीं सुना उसे सदा युद्ध की ही लगन रही इसके कारण उसने कभी आदरपूर्वक धर्मानुष्ठान भी नहीं किया और न कभी छत्रियों के ही किसी धर्म का आदर किया उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियों का संहार कराया आप में सब प्रकार की सामर्थ्य थी तथापि इस विषय में आपने भी कुछ नहीं कहा आपकी बात कोई टाल नहीं सकता था तथापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओर के बोझे को तराजू पर नहीं तोला मनुष्य को यथाशक्ति पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिसे अपने पिछले कर्म के लिए उसे पछताना न पड़े आपने तो पुत्र में फंसकर उसी का प्रिय करना चाहा, इसी से अब आपको पश्चाताप आप करना पड़ रहा है अतः इसके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए शोक करने से न तो धन मिलता है न फल प्राप्त होता है ऐश्वर्य मिल मिलता है और न परम परमात्मा की ही प्राप्ति होती है जो पूरे स्वयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़े में लपेटकर जलने लगता है और फिर पछतावा करने लगता बैठता है दिवान नहीं कहा जा सकता इस समय आपके पुत्रों और आपके ही पांडव रूप अग्नि को अपने वाक्य रूप वायु से सुलगाया था और उसे लोभ रूप घृत छोड़कर प्रज्वलित किया था जब वह आप धक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतंगों की तरह गिरने लगे और उसके उसकी रूप ज्वालाओं में जलकर भस्म हो गए अतः आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए इस समय अश्रुपात के कारण आपका मुख अत्यंत मलिन हो गया है शास्त्र दृष्टि से ऐसा होना अच्छा नहीं है और समझदार लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते ये शोक के आंसू आपकी चिनगारियों के समान मनुष्यों को जलाया करते हैं अतः आप बुद्ध के द्वारा मन को सावधान करके शोक और रोष को छोड़ दीजिए मैसम पांच जी कहते हैं इस प्रकार महात्मा संजय ने राजा क्षेत्राष्ट्र को धैर्य इसके बाद विदुर जी अपने अमृत के समान मीठे वाक्यों से उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे राजन आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं उठकर बैठ जाइए और विचार पूर्वक मन को सावधान कीजिए संसार में सब जीवों की अंत में यही तो गति होती है जितने संजय है उनका परिवशान छ में ही होगा जितने संचय हैं, उनका पर छ में ही होगा सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है सारे सहयोग में ही समाप्त होने वाले हैं इसी प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है जब जमराज, शूरवीर और डरपोक दोनों ही को अपने ओर खींचते हैं तब वे वीर छत्री युद्ध क्यों न करते राजन समय आने पर कोई नहीं बच सकता जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता ही है और जो कभी कभी युद्ध करने वाला भी बच ही जाता है मृत्यु आने पर तो कोई नहीं जी सकता जितने प्राणी हैं, आरंभ में वे नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे केवल बीच में ही दिखाई देते हैं इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है शोक करने से मनुष्य तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है इस प्रकार जब लोग की यही स्वाभाविक स्थिति है तो आप किसके लिए शोक करते हैं इसके सिवा राजन युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए यदि शास्त्र ठीक है तो उन सभी ने परम गति पाई है इस युद्ध में मरने वाले सभी वीर स्वाध्यायशील और सदाचारी थे तथा वे सभी शत्रु के सामने डटे रहकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं इसलिए उनके लिए शोक का अवसर ही कहा है जन्म से पूर्व ये सभी लोग अदृश्य थे और अब भी अदृश्य हो गए हैं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 लोग प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार छत्री के लिए तो इस लोक में धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई साधना नहीं है। अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए। इस प्रकार छोड़िएकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए संसार में बार बार जन्म लेकर आप हजारों माता पिता और स्त्री पुत्रादि का संग कर चुके हैं परंतु वास्तव में किसके हुए है और किसके हम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 इससे तो और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धि वाले होते हैं वे ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं शोक करने से मनुष्य कर्तव्य है तथा अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग से भी वंचित रहता है भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितियों में पड़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं किंतु तो विचार को सभी अवस्थाओं में संतोष रहता है मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को से दूर करे। इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं उसे मूर्खों का सा व्यवहार नहीं करना चाहिए मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है उठने पर उठ बैठता है और दौड़ने पर भी सांस लगा रहता है वह जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है उसी उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है